Nara, Nara, Nara, Nara. Shankham, Shashwatam, Prame. कर्ण कर्म विव्रतवास कनक वै जय चम रेणोरधरसुदय रमण्ती सच्चिदनंद विशोत्पे सपत्रय विनाश े समेत कृत्यम दैप स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणार में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज परम श्रद्धे स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज श्रद्धे स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज पूज्य संतवृंद क्षमादरणीय झुंझुनवाला जी श्री गोविंद जी, जाजो जी समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों हम सभी लोग पुनः अपने मन बुद्धि और चित्त को भगवान कृष्ण की दिव्य कथा में ले चलते हैं अहंकार को छोड़ के तंथकरण के जो चार विभाग हैं उसमें जब भगवान का काम करें संतों का काम करें तो मन बुद्धि और चित्त तीन का प्रयोग करें अहंकार का प्रयोग ना करें सुन होता तो मन बुद्धि लाई गोस्वामी जी ने भी लिखा भगवान की कथा मन नहीं रहेगा तो इंद्रिय सावधान नहीं रहेगी कान के साथ मन रहे बुद्धि से निर्णय होता चलता रहे और चित्त में स्टोर होता चलता रहे तीनों का प्रयोग करें अहंकार हमारे गुरु जी कहते थे कि जो शुद्ध अहम है वो तो अपना स्वरूप है लेकिन जब वो शुद्ध अहम किसी कार में बैठ जाता है तो उसका नाम हो जाता है अहंकार कितना सरल और कितना सहज कैसे कैसे वो अर्थ निकाल देते थे बोले जब वो विद्या की कार में बैठ जाए पैसे की कार में बैठ जाए शारीरिक ताकत की कार में बैठ जाए ये मैं ये मैं ये मैं अहंकार बाधक है अहम तो आपका स्वरूप है अहंकार को छोड़ना होता है शुद्ध अहम के साथ जो बाहर की अध्यस्त वस्तुओं का अध्यास हो गया है उसको क्योंकि तो भगवान की लीला में उसके बिना प्रवेश नहीं होता है सबसे पहले भगवान ने पूतना का उद्धार ही इसलिए किया भगवान बाल कृष्ण के बाल लीला में सर्वप्रथम उद्धार है पूतना का छठी के दिन भगवान छह दिन के थे और पूतना को श्री बल्लभाचार्य महाराज ने अविद्या का रूप दिया है अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रावशेषिता बोले अविद्या रूपी पूतना को भगवान ने निवृत कर दिया जिससे लीलाओं का रस मिल सके अविद्या तो जब तक रहेगी तब तक विद्या की तो बात ही छोड़ दें भगवान की लीलाओं का रस भी नहीं मिलेगा हा? बहुत लोगों को रस मिलता है और बहुत लोगों को नहीं भी मिलता है हा? कुछ लोगों को नींद भी आ जाती है अद्यप यहाँ बहुत कम लोगों को आती है फिर भी मैं देखता हूँ एक दो आदमी को तो निद्रा देवी आई जाती है तो जिनको रस नहीं मिलता उनको नींद आ जाती है तो विद्या की निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तक वो समस्या रहती है भगवान बालकृष्ण को ब्रह्मा जी आते हैं और उनको देखते हैं कि इनकी लीला तो यथावत चल रही मैंने बछड़ों को ग्वालबालों को बेहोश करके छिपा के गुफा में रखा था और इनके साथ बछड़े और ग्वालबाल लीला कर रहे ब्रह्मलोक का दो चार मिनट व्यतीत हुआ था और भूलोक का एक वर्ष व्यतीत हो गया था अब आप उन गोपियों का सौभाग्य और उन गायों का सौभाग्य भगवान कृष्ण जिनका बछड़ा बनकर के दुग्धपान कर रहे हैं वो गायों का सौभाग्य और भगवान कृष्ण जिनका ग्वाल बाल बनकर के गोपियों का दुग्धपान कर रहे हैं उन गोपियों का सौभाग्य एक बार भगवान का दर्शन हो सपने में हो भावना में हो प्रत्यक्ष हो तो जीवन बदल जाता है देवर्षि नारद के पूर्व जन्म की घटना आती है स्वामी मुक्तानंद जी माधवानंद जी आप तो दोनों भागवत के प्रवक्ता हैं और खाली भागवत के ही नहीं है मुक्तानंद जी महाराज तो सर्वशास्त्र के प्रवक्ता हैं भागवत है गीता है उपनिषद है तो वहां पर देवर्षि नारद को तो जब भगवान के दर्शन हुए पिछले जन्म में देवर्षि नारद दासी पुत्र और साधना के बाद जब भगवान के दर्शन हुए और थोड़े दर्शन के बाद भगवान नंतरधान हो गए तो छटपट लग गए तो आकाशवाणी होती है हंताश्मन जन्मनि भगवान न दृष्टुम इति अभिपक् कसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम निष्पाप बालक अब दोबारा इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा क्यों नहीं होगा अभिपक को कसाया नाम अभी तुम्हारे हृदय के संपूर्ण कलमस दोष अभी दूर नहीं हुए तुम अभी उस योग्य नहीं हुए हो कि जब चाहो तब मेरा दर्शन कर सको अब भावना करें कहा वो बालक जो पांच वर्ष की अवस्था में घर परिवार छोड़ के जंगल में चले गए थे भगवान की साधना किए थे और साधना के बाद व्याकुलता से उनको भगवान के दर्शन हुए थे लेकिन उस बालक को भगवान कहते हैं तुम्हारे अभी पूर्ण रूप से कलमस हृदय के दोष दूर नहीं हुए और हम और आप हा वही फिर अहंकार हम इतनी माला करते हैं रोज इतना ध्यान करते इतना पाठ करते भगवान स्वप्न में भी नहीं आए माने शिकायत सारी भगवान के ऊपर है हाँ, हम क्या करते हो कुछ नहीं भगवान के ऊपर शिकायत है उनको दर्शन देना चाहिए था ना अभी तक माने शायद तुम्हारी बुद्धि ज्यादा है और उनकी बुद्धि थोड़ा कम है वो नहीं समझते हैं कि उनको दर्शन देना चाहिए उस बालक को आकाशवाणी कहती है अभी तक को कषायणाम दूरदर्शोह को योगी तो बालक ने जो प्रश्न किया आकाशवाणी से पूछा ठीक है मैंने मान लिया अभी मैं दर्शन का अधिकारी नहीं हूं लेकिन अभी दर्शन कैसे हुआ था अगर मैं अधिकारी नहीं था तो अभी अभी तो भगवान ने दर्शन दिए थे आकाशवाणी ने जवाब दिया बोले तुम्हारा मन मेरे को छोड़ के कभी संसार में ना जाए इसलिए एक बार दर्शन मैंने कृपा पूर्वक दिया था अब तुम साधना करोगे तब हमेशा के लिए दर्शन प्राप्त होगा ये तो कृपा का दर्शन था तुम्हारे मन को पकड़ने के लिए अभिप्राय एक बार जो भगवान का सौंदर्य देख लेगा एक बार जो उनका माधुर्य देख लेगा उसका फिर मन दुनिया में जाने वाला नहीं है हाँ। तो आप देखें एक वो बालक है जो इतनी साधना करने के बाद एक बार हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। और एक ये है ग्वाल बाल बछड़ी जो रोज भगवान के साथ ही रहते भगवान के साथ ही खेलते हैं भगवान के साथ ही खाते है भगवान के साथ लीला करते हैं और इस समय की जो परिस्थिति है इस समय तो ग्वाल बाल और बछड़े भी साक्षात भगवान ही बने हुए इस समय तो उनकी माताओं का जो आनंद है और वो भी थोड़े समय के लिए नहीं दो मिनट पांच मिनट के लिए नहीं पूरा एक साल व्यतीत हुआ इसमें इस लीला में एक साल तभी तो सुखदेव जी महाराज की समाधि लग गई थी इस लीला का स्मरण करके जब परीक्षित ने प्रश्न किया था पांचवें तो वर्ष की घटना ग्वाल बालों ने छठवें वर्ष में कैसे सुनाई एक साल तक क्या हुआ उस लीला का स्मरण करके सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए थे क्यों? जहाँ देखें वहाँ कृष्ण जहाँ देखें वहाँ कृष्ण डंडे के रूप में कृष्ण छीके के रूप में कृष्ण बछड़े के रूप में कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण और कृष्ण के रूप में कृष्ण क्या लीला थी बछड़ों को चराने वाले भी कृष्ण और चरने वाले भी कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलने वाले भी कृष्ण और ग्वाल बाल भी कृष्ण क्या दिव्य लीला थी सुखदेव जी जैसे अवधूत महापुरुष समाधिस्थ हो गए थे उस लीला को देख करके आज वही दर्शन भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को हो रहे कृपा ही है भगवान से किसी भी तरह जुड़ जाए ब्रह्मा जी तो परीक्षा के लिए जुड़े हुए थे परीक्षा ले रहे थे कि भगवान है कि नहीं है भगवान के भी लोग परीक्षा लेते हैं तो संतों की ले लें तो कोई आश्चर्य नहीं है आजकल संतों के भी भक्त तो लोग कई बार परीक्षा लेते हैं चेले लोग परीक्षा गुरु की लेने लग जाते है महाराज पक्के हैं कि कच्चे है ठीक <laughs> लेना चाहिए भगवान की भी परीक्षा लेते ब्रह्मा तो जी हा? देखते हैं जब देखा वहां भी बछड़े हैं और यहाँ भी बछड़े वहाँ भी ग्वाल बाल है यहाँ भी ग्वाल बाल है ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथन चंद कौन सत्य है और कौन माया के हैं यथार्थ कौन है अयथार्थ कौन है ये ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिन्होंने भगवान नारायण से चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्राप्त किया था वो तो ब्रह्मा जी की भी बुद्धि विमोहित हो गई हाँ, क्यों भगवान को मोहित करने चले थे ना भगवान क्या करते हैं ये जो पता लगाने चलेगा वो स्वयं मोहित हो जाएगा हाँ इसलिए जो भगवान आदेश दें वो करिए भगवान क्या करते हैं ये जानने का ज्यादा प्रयास मत करिए हाँ। भगवान जब द्वारिका में रहते थे ना भागवत में कथा है तो सोलह हजार विवाह भगवान के हुए थे और सोलह महल थे सब में भगवान रहते थे नारद जी के मन में एक बार आया कि 16,108 हजार एक पटरानी है भगवान कैसे संभालते होंगे कैसे सबको खुश रखते होंगे जरा चल के देखू पहुंच गए रुक्मणी के महल में पहुंचे तो भगवान स्नान करने जा रहे थे नारद जी आए बोले आओ देवर्षि कैसे आए शत के यहाँ गए तो भगवान पूजन कर रहे थे वहां भी देखा आओ देवर्षि कैसे आए जिस जिस घर में गए कहीं बच्चों को खिला रहे थे कहीं धनुष बाढ़ ठीक कर रहे थे कहीं स्नान कर रहे थे कहीं पूजन कर रहे थे कहीं बाल भोग कर रहे थे और नारद जी से एक ही प्रश्न किया सब जगह जिस महल में जाए सब जगह श्री कृष्ण मिले और एक ही प्रश्न करें। औ देवर्षि कैसे आया अचानक 100 घर देखा दो देखा पांच देखा हजार देखा दो हजार देखा इसके बाद नारद जी के सिर में चक्कर आना प्रारम्भ हो गया बेहोश होके गिर पड़े फिर भगवान आए उनको जल छिड़का पंखा झला जब होश में आए भगवान ने पूछा नारद जी क्या हो गया था नारद जी बोले प्रभु आपकी माया को आपके बिना कोई नहीं समझ सकता है भगवान मुस्कर तो बोले नारद जी तुमको ये काम दिया किसने था कि मेरी माया को समझो तो तुमको ये काम किसने दिया था तुमको जो मैंने काम दिया है मेरी भक्ति का प्रचार करो वो काम छोड़ करके तो मेरा ही पता लगाना प्रारम्भ कर दी मैं क्या करता हूँ एक बार पूज बाबा कल्याण दास जी बड़े अच्छे महात्मा हैं। उनके एक शिष्य ने मेरे से पूछा वो बहुत बड़े वकील हैं मैं नाम नहीं लूंगा शायद मुक्तानंद जी समझ जाएंगे वो मेरे से पूछे ये बाबा जी सब जगह इतने बड़े बड़े आश्रम बनाते जा रहे हैं इनके पास पैसा कहाँ से आता है <laughs> मैंने कहा तुम बाबा जी के चक्कर में मत पड़ो तुम जो कर रहे हो वही करो नहीं तो तुम्हारे सिर में चक्कर आ जाएगा हा? ये महापुरुष कहा से क्या करते हैं भगवान कहाँ से क्या करते हैं? ये आप पता मत लगाइए गुरु जो आदेश दे वही आप करिए तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष अगर भ्रमित हो सकते है नारद जी जैसे भक्त अगर भ्रमित हो सकते है तो हमारी आपके क्या गर्ण ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए सत्या के नेती। अरे सच्चे कौन है झूठे कौन अब गोफा में जाते हैं तो वहां भी ग्वाल बाल बछड़े बेहोश पड़े यहाँ आते हैं तो भगवान के साथ लीला हो रही है ब्रह्मा जी तब थोड़ा घबड़ाने लग गए तो भगवान ने कृपा की भगवान का तो स्वभाव ही कृपा का है हा? प्रभु मुहूर्त कृपा है भगवान अगर कृपा न करे तो हमारी आपकी गति भी क्या होगी भगवान और गुरु कृपा ही करते हैं जीवन में योग्यता नहीं होती कि अपने योग्यता से गुरु के चरणों में रह सके हमारे गुरु जी के पास बहुत से सैकड़ों लोग पीछे घूमते रहते थे यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए हैं जाजू जी हैं गोविंदरी जी हैं कन्होड़िया जी हैं गुरु जी के पीछे सौ दो आदमी चलते ही रहते थे गुरुजी जी के कहते थे बोले तुम तो लोगों को लगता होगा कि सब हमारे बहुत प्रेमी हैं बोले प्रेमी हैं मैं मानता हूँ लेकिन बोले इनकी सबकी एक एक ऐसी स्विच है जिसको मैं जानता हूँ कि दबा दूंगा तो भाग जाएंगे लेकिन उस स्विच को मैं टच नहीं करता हूँ <laughs> बोले इनको मालूम है कि इनको क्या चाहिए हाँ ये कैसे आगे बढ़ेंगे वैसे मैं मैंटेन करके रखता हूँ तो महापुरुष अपनी करुणा से ही रखते हैं ईश्वर अपनी करुणा से ही आपको अपने पास रखता है नहीं तो जीव का तो स्वभाव है गलती करना और ईश्वर का स्वभाव है कृपा करना ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष अगर गलती हो सकती है और हम आप कहें कि हम तो बड़े योग्य हैं, तो वो तो एक भूल ही कही जाएगी ब्रह्मा जी जब घबराने लग गए चक्कर आने ही वाला था भगवान ने सोचा सृष्टि इन्हीं को करनी है सारी व्यवस्था देखनी है भगवान ने लीला दिखाना प्रारंभ किया तावत सर्वे पश्यतो जक्षण्यंत घनश्या वासस ब्रह्मा जी जैसे घबराए क्या हुआ वत्सपाला जितने ग्वालपाल थे वो सब महाराज शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए पीताम्बर पहने हुए घनश्यामेघस जिनका श्री विग्रह था जितने ग्वाल बाल थे सब भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप में दिखाई देने लग गए ग्वाल बालों को देखा भगवान कृष्ण का स्वरूप विष्णु का स्वरूप और जब आप बछड़ो की तरफ नजर गई तो बछड़े के अंदर भी वही दिखने लग गए ऐसा लग रहा था जैसे बछड़े की एक चादर ओढ़ी हुई है वास्तव में साक्षात भगवान है अब तो जिधर देखें ब्रह्मा जी उधर श्री कृष्ण इधर देखें उधर श्री कृष्ण इधर देखें इधर श्री कृष्ण उधर देखें वहां श्री कृष्ण ब्रह्मा जी तो घबड़ा गए, घबरा करके आंख बंद करके जब खड़े हो गए तब क्या हुआ भगवान कृष्ण ने अपनी लीला छिपा दी वो तो जो बछड़े थे ग्वाल बाल थे उनको अपने में एक कर लिया और भगवान कृष्ण अपने रूप में प्रकट हो गए एक हाथ में दही और भात का कंवल लिए हैं एक हाथ में बांसुरी लिए हैं और बछड़ों को खोजने की मुद्रा में हा? खोजने जा रहे फिर लीला प्रारंभ करे और बाल यही थे सब कहा चले गए अब अकेले कृष्ण हैं, ब्रह्मा जी को पता लग गया जो श्री कृष्ण हैं वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही श्री कृष्ण है अब पता लग गया ब्रह्मा जी चरणों में साष्टांग गिर पड़े हृष्टा तो, तो वीरिय पृथ्व्य बपु कनक दंड जैसे महाराज दंड की तरह दंडवत जो बोलते हैं ना दंडवत शब्द जो बना है वो बना ही ऐसे कि डंडे की तरह अचानक इतना भाव आ जाए कि अचानक चरणों में गिर पड़े उसका तो नाम ही दंडवत होता है अभी एक सज्जन हम लोगों को प्रणाम कर रहे थे वो तो दंडवत करा ही रहे थे हमको भी करा देते अगर हम थोड़ा सावधान नहीं होते, तो मैं बच गया महाराज <laughs> तो, तो वो स्वयं तो दंडवत कर ही रहे थे हम भी दंडवत हो ही जाते हैं <laughs> तो ये आप लोग बड़े विज्ञ है सावधान है बुद्धिमान है लेकिन विवेक का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए लिखा है चलते समय प्रणाम नहीं करना चाहिए भोजन के समय प्रणाम नहीं करना चाहिए आ? कई उसमें बहुत सारे नियम हैं कैसे प्रणाम करना चाहिए वो भी लिखा हुआ है फिर भी ठीक है आपकी श्रद्धा है श्रद्धा के लिए नमस्कार है लेकिन फिर भी विवेक रहना चाहिए महाराज ब्रह्मा जी तो गंडवत साक्षात आ? जैसे एक सोने का डंडा कनक दंड मिवा सोने के डंडे के जैसे गिर पड़े भगवान कृष्ण के चरणों में झांकी वही है अब वही बाल गोपाल की झांकी ब्रह्म की झांकी नहीं है एक हाथ में दही भात का कवल लिए जो बाल बोत कर रहे थे बहुत चल रहा था भगवान कृष्ण को भी दही भात बहुत पसंद था क्यों हमारे गुरु जी कहते थे कि जो चावल ज्यादा खाते है ना उनकी बुद्धि बहुत बढ़ जाती है और जो गेहूं ज्यादा खाते हैं उनका शरीर बढ़ जाता है आप <laughs> लोग निर्णय कर लीजिए क्या खाना है इसलिए बोले जहां भी आप देखेंगे राम जी को देखेंगे कि सब दधिओदन लपटाए राम जी के लिए भी लिखा है भगवान कृष्ण भी जहाँ देखेंगे दध्योदनम दही और भात का कौल हाथ में लिए हुए थे तो महाराज एक हाथ में टेंटी का अचार और दूसरे हाथ में दही भात का कौल अब महाराज देख के फिर ब्रह्मा जी को लगाइए वही है अब भ्रम नहीं हो रहा वही है अब मैं नहीं भूलूंगा साष्टांग लेट गए चरणों में अब ब्रह्मा जी इतने महाराज गदगद है कि उत्थायोत्थाय लिखा है उत्थायो उत्थायोत्थाय माने स्मृतवा पुनः पुनः उत्थायोत्थाय कृष्ण से चिर से पादयु पतन बोले बार बार उठते हैं बार बार प्रणाम करते हैं बोले ऐसा क्यों करते हैं भाई एक बार प्रणाम कर लिया, साष्टांग प्रणाम कर रहे एक बार प्रणाम कर लिए बार बार क्यों कर रहे हैं ब्रह्मा जी चारों मुकुटों को उनके चरणों में रखना चाहते चार मुख हैं और चार मुखों में चार मुकुट लगे हुए और जब बहुत व्यक्ति विनयी हो जाता है ना तो सिर को चरणों में नहीं रखता है मुकुट के अग्र भाग को चरणों में रखता है वो पराकाष्ठा है समर्पण की मुकुट के अग्र भाग को ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखा वो है श्री कृष्ण वो है ब्रज का कन्हैया वो है ब्रज का कृष्ण जिसके विषय में आजकल ना समझ लोग कुछ भी बोलते रहते हैं है। <laughs> तो कहने का अर्थ क्या, क्या है वो भगवान कृष्ण है तो बार बार उनको मुकुट का अग्रभाग रखना था तो अब चार मुख हैं, तो चार बार उठ के प्रणाम किया आप देखें हा? ऐसा भी हो सकता था अगर आज का चतुर् होता तो लेटे लेटे ही चारों तरफ उलट जाता हाँ नहीं ऐसे नहीं हाँ आजकल तो व्यक्ति बीच का रास्ता निकालता है ना पर जी ने ऐसा नहीं किया उठते थे फिर साष्टांग लेटते थे मुकुट का अग्रभाग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखते थे फिर उठते थे फिर प्रणाम करते थे उत्थायोत्थाय स्पष्ट लिखा है भागवत के श्लोक में उत्थायोत्थाए पुनः पुनः बार बार उठते हैं बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और वास्तव में भगवान मिल जाए और उसके बाद भी समर्पण ना हो तो फिर क्या बात है साक्षात परमात्मा और अनुभव करा दिया है कि वो साक्षात परमात्मा है दिखा दिया है और इसलिए महापुरुष कहते एक दिन यहाँ शरणागति की बात चल रही थी संत कहते हैं पूर्ण समर्पण जीव अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता है ईश्वर करवाता है ताजामिल का प्रसंग आप देख लें यहाँ ब्रह्मा जी का प्रसंग देख लें ब्रह्मा जी तो पहले भी आए थे ब्रह्मा जी गर्भस्तुति में भी आए हैं ब्रह्मा जी यहाँ बाल लीला देखने भी आए थे जब बच्छों को और ग्वाल बालों को चुरा के ले गए तब भी आए थे लेकिन ऐसा प्रणाम नहीं किया समर्पण तो था लेकिन जब भगवान ने अपनी महिमा का दिग्दर्शन करा दिया भगवत्ता का अनुभव करा दिया तब वास्तव में हृदय झुक गया हृदय का समर्पण हो गया गदगद जीवन हो गया चरणों में बार बार अपने मुकुट के कोण को अग्रभाग को रखते हैं और फिर उठते हैं, फिर रखते है। शरीर में रोमांच है आँखों में अश्रुपात है और महाराज क्यों आज साक्षात परमात्मा के एक विलक्षण रूप का दर्शन किया है भगवान के रूप में दर्शन करें वो तो ठीक ही है आज भगवान ऐसी लीला कर रहे एक हाथ में दही भात का कॉल है टेंटी का चार है और ग्वाल बाल और बछड़ों को खोज रहे ये भगवान की लीला ब्रह्मा जी गदगद हो रहे धन्य हो प्रभु आप अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते और सच्चाई यही भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है भक्तों की प्रसन्नता गौण प्रयोजन है दुष्टों का उद्धार और धर्म की स्थापना ये गौण प्रयोजन है परित्राणा साधु इसमें हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडन जी महाराज कहते हैं जो श्री रामानुजाचार्य जी की टीका है जो श्री भाष्य है उन्होंने लिखा है परित्राण का अर्थ क्या है बोले परित्राण का अर्थ नहीं कि साधु को कोई डंडा मार रहा है तो भगवान उसको बचाने के लिए अवतार ले लेते बोले अगर कोई साधु को डंडा मारने चलेगा भगवान संकल्प कर देंगे उसका हाथ रुक जाएगा हाथ आगे बढ़ेगा ही नहीं उसके लिए अवतार की जरूरत नहीं बोले फिर किस लिए जरूरत है बोले साधु को रोटी कपड़ा की जरूरत है बोले नहीं साधु को रोटी कपड़ा तो अपने आप प्रारब्ध से मिलता रहता है उसके लिए अवतार की जरूरत नहीं बोले फिर बोले जो संत सर्वस्व को छोड़कर के केवल भगवान के भजन में लग जाता है और भगवान के लिए अन्न जल भी छोड़ देता है कि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा भले प्राण चले जाए तो उनके प्राणों के परित्राण के लिए भगवान का अवतार होता है प्राण परित्राण के लिए ये की व्याख्या सुनाते हैं गीता में परित्राणा नाम विना चा धर्म संस्था संभवामी, युगे, युगे। और योगे योगे में एक खंडाकार का प्रश्लेष कर दे व्याकरण की दृष्टि से तो योगे संभवामी अयोगे चा संभवामी युगा अवतार है श्री राम और कृष्ण का और अयुगा अवतार कौन है बिना युग के जो भगवान का दर्शन होता है अवतार होता है वो वही अवतार है जो परमहंस जी को दर्शन हुआ जो हमारे गुरुदेव को हुआ जो उड़िया बाबा जी को हुआ जो रोटी राम बाबा जी को हुआ या यहाँ भी कुछ सौभाग्यशाली महापुरुष बैठे होंगे जिनको भगवान ने दर्शन दिए होंगे क्योंकि आज भी ठाकुर दर्शन देते हैं वो अयुगा अवतार व्यक्तिगत दर्शन होते है जोड़िया बाबा जी कहते थे प्रत्येक भक्त के प्राइवेट भगवान अलग होते प्राइवेट व्यक्तिगत अब जिस भाव से चाहते हैं, ठाकुर कितना कृपालु है अब जो भाव से चाहते हैं व्यक्तिगत वो तो आपके लिए उस भाव से आ जाएंगे मैं कई बार सुनाता हूं पूज चक्र जी चक्र सुदर्शन सिंह जी चक्र वो तो भगवान कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे वो भी एक भाव छोटा भाई मानते थे जन्मभूमि में कृष्ण जन्मभूमि में एक बार ठहरे हुए थे पूजन कर रहे थे विष्णुहरि डालमिया जी सुनाते हैं अब डालमिया जी भी बड़े भगवान के प्रेमी बोले हम गए तो पूजा कर रहे थे पूजन के बाद हमने उनसे पूछ दिया कि आपके तो छोटे भाई हैं तो बड़ा भाई छोटे भाई की पूजा तो नहीं करता छोटा भाई बड़े भाई की पूजा करता है तो आप छोटा भाई भी मानते और पूजा भी करते हो ये कैसे है डालमिया जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने तो कहा भाई मैं इसकी पूजा नहीं कर रहा हूँ ये थोड़ी देर में खेलने बाहर जाएगा और अगर ठीक से कपड़े नहीं पहने होगा ठीक से श्रृंगार नहीं होगा तो बदनामी तो बड़े भाई की होगी ना मैं इसको सजा रहा था पूजा थोड़ा कर रहा था अरे बाहर भेजना है तो ड्रेसअप करके भेजूंगा ना जैसे माता पिता अपने बच्चे को ठीक से कपड़े पहना के भेजते हैं सजा के भेजते है देखो क्या भाव तो आप जिस भाव से भगवान का भजन करें, श्री वल्लभ सम्प्रदाय के एक गोस्वामी थे मथुरा में पुष्टि मार्ग के जहां लाला की सेवा होती लाला छोटे रूप में भगवान को मानते वो तो पुष्टि मार्ग माने कृपा प्रधान जो संप्रदाय है अब वो गोस्वामी जी का बड़ा भाव था भगवान कृष्ण कभी कभी उनके गोद में आ जाते थे प्रत्यक्ष होकर के एक दिन वो भगवान कृष्ण को गोद में लिए हुए मथुरा दर्शन करा रहे थे तब मथुरा वृंदावन में बंदर बहुत और बहुत शराब थी अब कुछ बंदरों ने श्री कृष्ण की तरफ वो अपनी बंदर घोड़की दिखाई भगवान कृष्ण रोने लग गए जब तो रोने लग गए तो गोस्वामी जी को थोड़ा गुस्सा आया बोले तो रामावतार में इतने बंदरों के साथ तुम रहते थे कृष्णावतार में इतने बंदरों को माखन खिलाया और आज एक बंदर ने थोड़ा घुड़की दिखा तो रो रहे भगवान कृष्ण को भी गुस्सा आ गया तो गोस्वामी जो को एक थप्पड़ मारे गाल में बोले मार क्यों रहे हो अरे बोले रामावतार में मैं राजा बना हुआ था इसलिए बंदरों से नहीं डरता था तुमने मेरे को छोटा बच्चा बना रखा है तो डरूंगा नहीं तो क्या करूंगा <laughs> जब तुम ही छोटा बच्चा मेरे को बना रखे हो तो मेरे को डरना पड़ेगा बच्चों बंदरों से रोना पड़ेगा हाँ तुम्हें तो बोलते हो मैं आपका छोटा बालक हूँ जब छोटा बालक को तो मैं बंदरों से तो डरूंगा ही ये भाव की पराकाष्ठा अब और ये भगवान की करुणा इसको बोलते हैं अयोगे अयुगा होता व्यक्तिगत जिसको पुजोड़िया बाबा जी कहते थे प्राइवेट भगवान हाँ हर व्यक्ति के व्यक्तिगत भगवान होते और ब्रह्मा जी महाराज आज समझ गए वो भी कैसे समझे भगवान की कृपा से भगवान के विषय में ध्यान रखना या तो सदगुरु कृपा हो या ईश्वर कृपा हो साधना तो उसका एक माध्यम है साधना तुम्हारी सच्चाई का परिचय है अगर आप ईमानदारी से साधना करते हैं तो उससे गुरु और भगवान ये समझ जाते हैं कि वास्तव में चाहता है बस साधना से भगवान नहीं मिलते भगवान मिलते हैं सदगुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं ईश्वर कृपा से संत सिफारिश कर दे ना हा? संत आपकी सिफारिश कर दे कि ठाकुर जी अच्छा व्यक्ति है भगवान आपको कभी पूछेंगे ही नहीं कि तुम कैसे हो सुग्रीव को कभी पूछा राम जी ने जाजो जी बैठे हैं रामायण के बड़े विद्वान सुग्रीव को हनुमान जी ने सिफारिश कर दी ना, हा? तात शैल पर कपि सो कपिप्री दास तो अहि ते सन नाथ मैत्री कीजे दीन जानते ही अभय करीजे सुग्रीव अभी मिला ही नहीं हनुमान जी ने सब कुछ कह दिया पर राम जी ने कुछ नहीं पूछा आप अगर ध्यान से सुग्रीव का और राम जी का चरित्र पढ़ें, तो मित्रता लायक एक भी लक्षण नहीं मिलता है एक लक्षण नहीं कहा राम जी की सूरता वीरता कहा सुग्रीव जैसा भगोड़ा कहा राम जी का राज्य कहा सुग्रीव पहाड़ पे रह रहा बाली के डर के कारण हा? अरे राम जी के तो छोड़िए सुग्रीव तो हनुमान जी से भी मित्रता लायक नहीं है हा? लेकिन हनुमान जी ने सिफारिश कर दी महाराज आपका सेवक है राम जी मुस्कुराए अब सेवक है कि नहीं है लेकिन आपने कह दिया तो मैं मान लेता हूँ मैं स्वीकार कर लेता हूँ एक संत इसलिए सदगुरु की सेवा का महत्व तो है आजकल हर बात में लोग क्यों लगा देते हैं क्यों करें सेवा भाई हम अपने से साधना कर लेंगे जानते नहीं हो जैसे पुत्र अपने पिता से कोई बात कह दे तो पिता जल्दी मना नहीं करता है इसलिए सदगुरु की सेवा का महत्व तो है आ? ईश्वर कृपा से या गुरु कृपा से यहाँ पर ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी को भी आज भगवान के प्रति जो भाव जागृत हुआ वो भी भगवान की ही तो हुआ ना भगवान की आज हृदय गदगद था और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी महाराज उसी रूप में स्तुति करते हैं ईमानदारी गर्भस्तुति में स्तुति बड़ी शुद्ध थी सत्य सत्य परम त्रि सत्यम बड़ी सुंदर स्तुति है बड़ी महाराज ज्ञान और भक्ति से युक्त स्तुति है लेकिन ये स्तुति यथार्थ स्तुति है अपने हृदय की पुकार है जो आपने अनुभव किया है वो स्तुति हो रही है हा? आपके हृदय में कुछ है और आप स्तुति में कुछ बोल रहे हैं वो मैच नहीं करता है आपके हृदय से जो भाषा निकलेगी अरे वो संस्कृत में निकले हिंदी में निकले अंग्रेजी में निकले और मैं तो कहता हूँ उर्दू भी में निकले तो भी ठाकुर तुम्हारा सुनेगा और तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा लेकिन तुम्हारे हृदय के पुकारों ठाकुर के लिए भाषा का परहेज नहीं है ठाकुर तुम्हारे हृदय के भाव को देखता है आज ब्रह्मा जी को स्तुति आप मिला ले दोनों स्तुति गर्भस्तुति में भी ब्रह्मा जी थी और ये ब्रह्मा जी की स्वयं की हो? बड़े बड़े ब्रह्म का वर्णन है सत्य का वर्णन है ज्ञान का वर्णन है वैराग का वर्णन है और यहाँ यहाँ सीधे नंद के लाला का वर्णन है जो उन्होंने सामने देखा है जिस रूप में ठाकुर को देखा है उसी का वर्णन है नौमी दि ब्र गंजा वन्य गुंजत सपरीपे छल सन्मुखा वन्यस्रजे कवल विषाणेणो लक्ष मृदुपुपुपांग पशू पाती पशु जो महाराज गो सेवा करते हैं वो हैं पशु कौन है नंद पशुपाह पशु अंगाज जाता पशुपांगज तस्मय पशुपांगजा कहते जो पशुपांगज है माने नंद बाबा के जो पुत्र है उनका नाम है कौन श्री कृष्ण पशुपांगजा बोले जो नंद बाबा का लाला है वही स्तुत्य ईड्य स्तुत्म योग्य ईड बोले वही स्तुति करने लायक है माने ब्रह्मा जी अब समझ गए जो नंद बाबा का लाला है वही भगवान है और जो भगवान है वही नंद बाबा का लाला है यही निर्गुण निराकार और सगुण साकार का सुंदर सामंजस्य है वही पर ब्रह्म परमात्मा ही भक्तों के वशीभूत होकर के सगुण साकार हो जाता है और वही जब भक्तों का कार्य पूरा हो जाता है तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है कहा विवाद है कहा समस्या है ये समस्या तो तथाकथित कुछ लोगों ने खड़ी कर दी हा? कहते हम सगुण को नहीं मानते बोले तुम्हारे नहीं मानने से होता क्या हा? अरे भाई अंधकार कह दे हम सूर्य को नहीं मानते तो क्या सूर्य गायब हो जाएंगे क्या हा? और अंधकार क्या दे, कह देगा हमने सूर्य को देखा ही नहीं हम क्यों माने अरे सूर्य आता है तुम अपने आप चले जाते हो तुम देखोगे कहा से <laughs> तुम देखोगे कहाँ से सूर्य के सामने तुम टिक ही नहीं सकते हो तो तुम्हारे कहने से भगवान का अस्तित्व तो कुछ हो जाएगा कई लोग कहते हैं भगवान को नहीं मानते भगवान को हंसी आती होती है उनके ऊपर अरे गुरु जी से एक ने कहा भगवान को नहीं मानते बोले कोई बात नहीं सुख शांति को मानते हो ना अब कहना पड़ा मानता हूँ बोले सुखी होना चाहते हो कि ना? भगवान को न मान के भी सुखी होना चाहते हो कि दुखी होना चाहते हो कहना पड़ेगा भगवान को ना मान के भी तो सुखी रहना चाहता हूँ शांत रहना चाहता हूँ बोले अगर तुम सुख शांति को मानते हो तो हमारे कृष्ण को ही तो मानते हो ना सुख शांति कृष्ण का ही स्वरूप है बाकी जगह है नहीं तो नास्तिक कौन है कोई नहीं कोई नास्तिक नहीं है हर व्यक्ति सुख शांति चाहता है वो कहते हैं पशु जाए हे नंद बाबा के लाला नवमी आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ आप ही स्तुत है आप ही समर्पण करने लायक है हाँ ये ब्रह्मा जी को आज पता लग रहा है समर्पण करने लायक आप ही है। और ये बात हमको आपको भी सीख लेनी चाहिए सुन लेनी चाहिए भगवान के अलावा अगर आपने जीवन कहीं समर्पित किया तो परिणाम होगा पश्चाताप हाँ। जहां भी कहीं भी आप समर्पित करेंगे बुरा मत मानिएगा या विचार कर लीजिएगा या जो साठ से ऊपर के लोग हैं वो विचार कर ले उनको तो अनुभव हो भी रहा होगा अगर आपने भगवान के प्रति समर्पण किया है तो आपका जीवन का सुख बढ़ता जा रहा होगा साठ के बाद और अगर आपने भगवान के अलावा और कहीं जीवन समर्पित कर रखा है तो बुरा मत मानिएगा आपकी सुख शांति धीरे धीरे कम हो रही होगी ब्रह्मा जी कहते हैं, समर्पण करने लायक आप है इस है आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और आश्चर्य है देखो दुनिया की आदत सब लोग जानते हैं जो भगवान के प्रति समर्पित हो गया सा, भगवान तो उसको मिलते हैं दुनिया भी उसके पीछे चलती है पूज स्वामी अखण्डानंद जी महाराज को देख लीजिए पूज राम सुखदास जी ये तो सब अभी थे ना ये सब महापुरुष पूज राम सुखदास जी महाराज को देख लीजिए पूज्य रोटी राम बाबा को देख लीजिए पूज कर्पात्री जी महाराज को देख लीजिये और, और भी संत आपके जानकारी में होंगे जो बड़े सिद्ध महापुरुष हुए जिन्होंने भगवान के प्रति समर्पित किया समर्पण किया उनको भगवान भी मिले और दुनिया भी उनके वो भगाते हैं डांटते हैं पत्थर मारते हैं। एक महात्मा हमारे जबलपुर में रहते हैं अभी आश्रम में हा? वो नहीं मानते हैं लोग अगर वो बोलते हैं जाओ नहीं जाते हैं तो गाली देते हैं। गाली से भी नहीं मानते तो उठा के पत्थर मारते सिर्फ फोड़ दिया कई लोगों का हा? लेकिन वो कहते हैं जबलपुर के लोग इतने अच्छे हैं बोले वो बोले आधे लोगों का मैंने हाफ मर्डर कर दिया लेकिन वो हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद फिर आते हैं प्रणाम करने बोले इसलिए मेरे को जबलपुर अच्छा लगता है बोले इतना मार खाने के बाद भी श्रद्धा उनकी खत्म नहीं होती है तो कहने का एक वो व्यक्ति है जो गाली देते हैं पत्थर मारते हैं फिर भी लोग उनकी सेवा करते हैं, फिर भी लोग उनके चरणों में बैठते हैं और आप अपना बुढ़ापा देख लीजिए अगर भगवान का भजन नहीं किया अंडरलाइन भजन किया है तब तो सुख शांति होगी भगवान से जीवन जोड़ा है तो होगी लेकिन अगर नहीं किया तो बुढ़ापे में पत्थर मारने के बाद कौन कहे प्रेम से बुलाओगे तो भी पास में बैठने वाला कोई नहीं मिलेगा हाँ चार चार बच्चे होते हैं बहुएं होती हैं उनके बच्चे होते बहुत पैसा होता है वो कह देते हैं पिताजी मैं नौकर रख दूंगा ड्राइवर रख दूंगा जरूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगा बड़े बड़े कमरों में हाँ वी कमरों में लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है व्यक्तिगत व्यक्तिगत में समय नहीं दे सकता हूँ जिसने जन्म दिया है उसके लिए जवाब मिलता है व्यक्तिगत समय कब मिलता है जब डॉक्टर वहां से सूचना कर देगा कि आज सीरियस है किसी भी समय कुछ भी हो सकता है तब वो समय निकाल के आएंगे और वो वेंटिलेटर पर पड़ पड़े होंगे पिताजी या माताजी, फिर उनसे पूछेंगे हम आ गए हम बताएंगे हम आ गए कैसा लग रहा है अभी अब जो लग रहा हो तो लगी रहा है वेंटिलेटर लगा है नलियां लगी हुई हैं, बोला नहीं जा रहा है जब इतने पर भी नहीं बोलेंगे मैंने देखा कई जगह इतने पर भी नहीं बोलेंगे तो अगला प्रश्न करेंगे हमको पहचान रहे हो मैंने जीवन भर पहचाना है तो ये दशा हुई है अब अंतिम समय में पहचान करा दो जो सीधे नरक चला जाए अब तुमको पहचान के होगा क्या अब तो भगवान का गीता सुनाओ कीर्तन सुनाओ रामायण सुनाओ अगर उसकी स्मृति में आ जाए तो कल्याण हो जाए अब तुम अपनी पहचान करा के करोगे क्या डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कुछ क्षणों का वो मेहमान है तुम अपनी पहचान करा के क्या करोगे और एक जगह तो मैंने देखा हो जो पेशेंट थे कुछ बोलना चाहते थे पता नहीं स्वामी जी को मालूम कोई इंजेक्शन ऐसा आता है कि एकदम से ताकत आ जाती है वो तो जो भी होता हो यहाँ डॉक्टर भी होंगे जानते होंगे तो बोले वो बेटा क्या बोला पिताजी लगता है कहीं कुछ रखे हैं वो बताना चाहते वो इंजेक्शन दीजिए तो पता तो लग जाए नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कहाँ रखा है माने पिताजी जाए इसके चिंता नहीं है लेकिन जो रखा है वो बता के तो जाए कम से कम ये संसार की सच्चाई है अगर भगवान से नहीं जुड़ेंगे हाँ संतोष से नहीं जुड़ेंगे इसका अर्थ यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बाबा जी बन जाओ और मेरे कहने से आप बनोगे भी नहीं तो जिसको ठाकुर बनाता है वही बनते हैं लेकिन आप गृहस्थ में रहो गृहस्थ धर्म का पालन करो लेकिन दिन में कम से कम दो घंटा ईश्वर के लिए निकालो कम से कम देखो स्वामी जी ने कहा ना कल यहाँ जप यज्ञ है और अगर आप लोग आवे तो कम से कम स्वामी जी ने तो दो का एक घंटा ही कर दिया एक घंटा कम से कम बैठे और आप बैठेंगे आपको देखेंगे आप मंदिर में जाते ना मैं भी रोज जाता हूँ प्रणाम करने आने के साथ यहाँ वाइब्रेशन यहाँ बैठ के आपका मन स्वाभाविक एकाग्र होता है आप अपने मंत्र का जब करें, इष्ट का ध्यान करें, शांति से बैठे आपको वो सुख मिलेगा जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता है हा? वो शांति मिलेगी वो सुख मिलेगा ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु वास्तव में समर्पण करने लायक तो आपने मैं आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करता हूँ अभ्र बभ से प्रभु जैसे बादल जब बरसते हैं तो चातक की प्यास दूर हो जाती है भूमि का संताप दूर हो जाता है ऐसे प्रभु जब आपका प्राकट्य होता है तो भूमि से अधर्म दूर हो जाता है और भक्तों की पिपासा दूर हो जाती है इसलिए भगवान को मेघश्याम कहा जाता है बादल बादल का दो ही गुण होता है ना, जब बरसता है तो प, चातक पपीहा उसके प्यास वो हमारा स्वाति नक्षत्र का जल ही लेता है दूसरा लेता ही नहीं अन्यता ऐसी होती है तो उसके प्यास दूर होती है और भूमि की गर्मी दूर होती है ऐसे इसलिए मेघ श्याम भगवान बन के, आते। सावरे बन के आते काला तो हम लोग विनोद भगवान काले नहीं होते भगवान सावरे होते नील बणी के जैसा उनकी चमक होती है और वो क्यों ऐसा आते इसके दोनों कारण हैं मेघ जो होता है वो दो काम करता है भूमि का संताप दूर करता है और चातक की प्यास दूर करता है ऐसे भगवान का जब अवतार होता है भूमि से अधर्म दूर हो जाता है और भक्तों की प्यास दूर हो जाती है इसलिए भगवान मेघा श्याम बन करके आते हैं और ये तो हो गया सगुण साकार उद्देश्य निर्गुण निराकार भगवान का जो रंग है ना, न आ, वो आसमान का रंग है श्याम वर्ण जो है ना जो आसमान का रंग होता है स्काई का जो कलर होता है वही कलर है क्यों जहां पर बहुत दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता जो अनंत होता है आकाश में कुछ नहीं दिखाई देता इसलिए वर्ण दिखाई देता है भगवान श्याम वर्ण क्यों है वो कहते हैं मैं मैं होने के बाद भी वास्तव में अनंत हूँ वास्तव में मेरा स्वरूप तो वही है निर्गुण निराकार वो दोनों उद्देश्य उस रंग के इसलिए वो सावर बन के आते हाँ तो महाराज उनका कहते अब हे मेघ प्रभो तड़िदंबराय धारण किए रहते क्यों क्योंकि जानकी जी है है राधिका जी गौर है। जब लीला में आते हैं तो बिना राधा रानी के और बिना जानकी जी के लीला नहीं होती है शक्ति और शक्तिमान है हा? उनके बिना उनको स्वीकार किए बिना भगवान लीला पूर्ण नहीं कर सकते वो तो दो देह एक प्राण है जिसको हम लोग वेदांत की भाषा में ब्रह्म विद्या बोलते हैं वही ब्रह्म विद्या ही तो श्री राधा रानी वही ब्रह्म विद्या ही तो श्री जानकी जी है वही ब्रह्म विद्या ही तो माँ काली है ये विद्या के ही तो स्वरूप है जो शक्ति के स्वरूप है और ब्रह्म विद्या के स्वरूप है तो ये भगवान के विलक्षण लीला विलक्षण दिव्यता इसलिए भगवान पीताम्बर धारण करते गुंजा की माला धारण करते मोर पंख धारण करते मोर पंख क्यों मोर पंख भगवान का स्वभाव हमारे गुरु जी कहते थे मोर पंख क्यों धारण करते बोले एक बार भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे थे और श्री राधा रानी का मोर नृत्य कर रहा था दोनों में स्पर्धा हो गई ज्यादा अच्छा नृत्य कौन करता है और स्वाभाविक है भगवान कृष्ण तो अखिल कलादि गुरु हैं सारी कलाओं के गुरु है और सारी कलाओं में सारी कलाएं आ जाती है आप ध्यान से सुनना आगे व्याख्या नहीं करूँगा सारी कलाओं के गुरु है तुम्हारा नृत्य के भी गुरु जो काली नाग के फण पर कम से कम पांच घंटा नृत्य कर सकते हैं उनसे बड़ा नर्तक कौन होगा नृत्य के भी तो गुरु वही इतना सुंदर नृत्य किए कि मयूर हार गया राधा रानी का मयूर हार गया नृत्य में और जब हार गया भगवान कृष्ण जीत गए तो पुरस्कार के रूप में राधा रानी के मोर ने अपना एक पंखा निकाल के दिया वो श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया क्योंकि राधा रानी का मोर था इसलिए हमेशा मोर पंख धारण करते भाव की महिमा है भगवान को कोई संपत्ति नहीं चाहिए आपका भाव चाहिए राधा रानी का मोर है इसलिए मोर ने जो भी पुरस्कार दिया भगवान अपने सिर माथे रखते सबसे ऊंचे उसी को रखते प्रत्येक मुकुट में भगवान कृष्ण के जब तक मोर पंख नहीं होगा तब तक मुकुट पूर्ण माना ही नहीं जाता है श्री राधा रानी तो करुणा की मूर्ति है कृपा की मूर्ति है हमारे वृंदावन के साधना में भी यह मान्यता है जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं होती है तब तक श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है हा? भगवान कृष्ण की साधना का मूल वही है इसलिए परिपृक्ष लसन मुखाया वन्य स्रजे कवल वेत्रणु हाँ। उसी वेश की स्तुति कर रहे हैं बोले हाथ में दही भात का कौल लिए हुए हैं बांसुरी फेंटे में लगाए हुए हैं टेंटी का अचार लिए हुए हैं ऐसे हे है श्याम सुंदर आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं ब्रह्मा जी महाराज स्तुति करते हैं बड़ी सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी की चालीस श्लोकों में है अब आगे के दो दिनों में जो बाकी स्तुति है तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे बड़ी सुंदर स्तुति सुनने पढ़ने लायक आचरण करने लायक है आज का समय पूरा होता है आज यहीं पर विश्राम। विश्रामी वृंदावन विहारी जय जय श्री राधे। थोड़ा आप लोग संकीर्तन करें और उसके बाद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बिगारी बंगला रोह no. कई no. no.